आरियान प्रथम प्रकाश त्रियाली मंत्र मूल प्रार्थना प्राथना ओ वय जे मजाजाृतमस्माक मंच मुद बा अस्मद्यद्र वरी वह सुद् कृधि प्रशत्रूमगवृष्णुज सा चौदह चार व्याख्यान हे इंद्र परमात्मन, त्वया युजा वयम व आपके साथ वर्तमान आपकी सहायता से हम लोग दुष्ट शत्रुजन को जीते कैसा है वह शत्रु कि आवृतम हमारे बल से घेरा हुआ हे महाराजा अधिराजेश्वर भरे भरे अस्माक अंश उदवा युद्ध युद्ध में हमारे अंश अर्थात बल सेना का उदवा उत्तम रीति से कृपा करके रक्षण करो जिससे किसी युद्ध में क्षीण हो के हम पराजय को न प्राप्त हो किंतु जिनको आपकी सहायता है उनका सदैव विजय होता ही है हे इंद्र मगवन महाधनेश्वर शत्रुणाम वृष्ण्या हमारे शत्रुओं के वीर पराक्रमादि को प्रजक प्रभग्न रुग्ण करके नष्ट कर दे अस्मभ्य इंद्र वरिव सुगम कृदि हमारे लिए चक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य धन को सुगम सुख से प्राप्त कर अर्थात आपकी करुणा से हमारा राज्य और धन सदा वृद्धि को प्राप्त हो पदार्थ वम लोग जयम दुष्ट जन को जीते तया आपके साथ वर्तमान युजा आपकी सहायता से आवृतम हमारे बल से घेरा हुआ अस्माकम हमारे अंशम अंश बल सेना को उदवा उत्तम रीति से रक्षण करो भरे भरे युद्ध युद्ध में अस्माभ्यम हमारे लिए इंद्र मघवन हे महाधनेश्वर वरीवः चक्रवर्ती राज्य और साम्राज्य धन को सुगम सुख से प्राप्त कृदि कर शत्रुण्वार शत्रुके मगवन महाधनेश्वर वृष्ण्या वीर पराक्रमादि प्रज प्रभ्न ऋण तर्के नष्टे अन्वय हे इंद्र पय युजा आवृत शत्रुंज हे महाराजाधिराजेशर तम बरे बरे वरे अस्माशं सेनाद हे इंद्र मगवन् महाधनेश्वर म शत्रूण वृष्या्याज अस्क वरीव सुगम